तो धन्यवाद भी देते हैं हालांकि मैं जानता हूं उप गए होंगे ये त्रिपटकधारी महापंडित इस बुढ़े पागल की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ अर्थगर्भित दृष्टियों से देखते हुए मुस्कुराए अकेले रहते रहते यह एक उदान विक्षिप्त हो गया है उन्होंने सोचा अन्यथा कोई एक ही उपदेश रोज रोज देता है फिर कहा देवता आ बेचारा इस बूढ़ी अवस्था में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 नतेन पंडितो होती यावता बहुभा खेमी अवेरी अभियो पंडोवती पंडितोवती पबुज बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं होता बल्कि जो छेमवान अवेरी और निर्भय होता है वही पंडित है ये कथा बड़ी प्यारी है पहले तो ये बूढ़ा एक उदान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 जिनकी जीवेशा गिर गई वे छीणाश्रव तीसरा आश्रव है दृष्टाश्रव दृष्टि राग शास्त्र राग सिद्धांत राग मैं हिंदू हूं मैं मुसलमान हूं मैं ईसाई हूं मैं जैन हूं मैं बौद्ध हूं ऐसे जिनके राग पैदा हो जाते ऐसे राग को बुद्ध कहते हैं दृष्टाश्रव इनकी बुद्धि निर्मल नहीं रहती इनकी आंखों परते पर परतें पड़ जाती फिर अपनी ही चश्मे से ये दुनिया को देखते अगर उन्होंने लाल चश्मा लगा लिया तो सारी दुनिया लाल दिखाई पड़ती ये सोचते कि दुनिया लाल है जिनका दृष्टाश्रव भी गिर गया वे छीणाश्रव और चौथा आश्रव है अविद्याश्रव मैं हूं मैं आत्मा हूं यह है अविध्याश्रव ये बड़ी अनूठी बात है बुद्ध कहते हैं यह मानना कि मैं हूं अविद्या के कारण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 शास्त्र सम्मत, ठीक ठीक जैसा होना चाहिए लेकिन ठीक पर्याप्त थोड़ी है तुम बिल्कुल दोहरा दो मसीन की तरह बुद्ध के वचन लेकिन अगर बुद्धत्व तो तुम्हारे भीतर फलित ना हुआ हो तो तुम्हारी वाणी निर्वीरी होगी निष्प्राण होगी देवता चुप रहे कोई निनाद ना हुआ कोई उद्घोषणा ना हुई तब उस बूढ़े ने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 जिसकी प्रज्ञा जाग गई हो समाधि में ही जगती है प्रज्ञा